प्रश्नोत्तर दीप मारा प्रारब्ध पुण्य पाप संस्कार जिज्ञासा महात्मा घर बार सब छोड़ कर, सब छोड़कर भगवान का ही हो जाता है तो उसका प्रारब्ध के साथ संबंध नहीं रहना चाहिए यदि परमात्मा को प्रारब्ध का भोग करवाना ही है तो वृद्धावस्था में क्यों करवाता है समाधान प्रारब्ध से ही तो वह घर छोड़ता है नहीं तो बचपन में ही घर कैसे छोड़ देता उसके पूर्वजन्म के संस्कार और प्रारब्ध को छोड़कर अन्य क्या हेतु बन सकता है बचपन में वैसे संस्कार और विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं मात्र इस जन्म के पुरसार्थ को हेतु माने तो उसे बहुत काल लगेगा यदि कोई घर छोड़ने में हेतु विक्षेप को माने तो भी उसे प्रारब्ध और संस्कार ही समझना चाहिए क्योंकि घर छोड़ने का बल सभी में नहीं देख, देखा जाता प्रत्यक्ष देखते हैं कि लोगों में विक्षेप भी हो रहा है जगत के थप्पड़ भी पड़ लग रहे हैं दुखी हो रहे हैं फिर भी घर नहीं छोड़ रहे हैं यदि कोई घर छोड़ने को कहे तो उल्टा उसे ही डांट देते हैं एक बार अपने महाराज जी स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी हिमालय भ्रमण काल में रात्रि के समय किसी गांव में ठहरे थे रात्रि को एक वृद्ध उनके पास आया वह बहुत दुखी दिखाई दे रहा था उन्होंने पूछा भाई इतने दुखी क्यों हो उसने कहा लड़का और बहू मेरा बहुत अपमान करते रहते हैं आज तो लड़के की माँ भी उनके साथ हो गई और सभी ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया भोजन तक नहीं दिया यह सुनकर उनको दया आ गई और कुछ खाने को दिया फिर कहा रात्रि को यहीं सो जाओ वह वहीं सो गया जब सुबह हुई तो उन्होंने कहा चलो मेरे साथ क्या रखा है संसार में इतना सुना कि वह बहुत बिगड़ गया और उन्हें डांटने लगा मुझे भिखारी बनाना चाहते हो उन्होंने कहा अरे भाई रात्रि में तो रो रहे थे उसने कहा इसमें क्या हुआ अपमान किया तो मेरे लड़कों ने किया पत्नी ने किया किसी पराये ने थोड़े ही किया यह सुनकर वे हंसे और चल दिए देखो यह स्थिति है संसार की ऐसे ही कोई घर छोड़े थोड़े छोड़ देता है मान लो कोई घर छोड़ भी दे तो वह डाकू भी बन सकता है चोर भी बन सकता है पर यदि कोई ऐसा न करके महात्मा बनता है तो वहाँ जन्म का संबंध मानना चाहिए इसलिए कहा पूर्वाभ्यासन तेन व हियते यवशोपिश गीता वह जन्म के अभ्यास से जबरन ही घर छोड़ देता है जब प्रारब्ध आपका इतना कल्याण कर रहा है जगत से निकाल कर परमात्मा की ओर ले जा रहा है फिर आप उससे क्यों डरते हैं प्रारब्ध कोई मामली वस्तु नहीं है जिन कर्मों को लेकर यह शरीर मिला है उन्हें प्रारब्ध कहते हैं उनका भोग भी होगा अब वह आपकी इच्छा अनुसार तो नहीं चलेगा बचपन का भोग बचपन में आएगा जवानी का भोग जवानी में आएगा इसी प्रकार वृद्धावस्था भी प्रारब्ध से ही आती है तो वृद्धावस्था का भोग भी उसी समय आएगा हाँ यदि आप महात्मा हैं तो आपका आश्रय परमेश्वर ही होना चाहिए आपको दुख सुख सभी प्रकार के प्रारब्ध में परमेश्वर की कृपा ही दिखाई देनी चाहिए